नहीं मैं अमर आत्मा हूं विरक्त है भोग आसक्ति से उनका काम क्रोध दंभ झूठ कपट अभिमान अपने आप नष्ट हो जाता है सहजता सरलता स्वाभाविकता निर्भयता और तमाम सद्गुण अपने आप आ जाते हैं कह देता हूँ पीड़ा होते वो भी पीड़ा से पार जब चाहे तब तो पहुंच जाते हैं जयराम जी बोलना पड़ेगा हाँ जी उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है सदा शांति दया आनंद बोध सदा ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत है की चावल का दाना खाया व्रत गया नहीं उठत बैठ ते कह कभी उसी ठिकाने दुख दर्द में आपात में रोग में मुसीबत में जार में जारों जार दुख दर्द रोग हो आपात हो फिर भी तेरी वो अमरता को कोई आंच नहीं आती मारा सूरज तपे तो भी तेरी अमरता को कोई आंच नहीं आती महाप्रलय हो जाए तभी भी तू नहीं मिटता ऐसा है ऐसा तू ज्ञान स्वरूप है क्यों डरे क्यों चिंता करे क्यों शरीर की पीड़ा के साथ अपने को पीड़ित करे हे, हे, हे, हे, क्या करें हे, हे करने से तो और बढ़ेगा मस्ती लूट ऐसे तो। कुंज में फूल और फल और घट में घटाकाश होता है सो परस्पर भिन्न रूप होते हैं एक के नाश से दूसरे का नाश नहीं होता तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता है देह के नाश में अपना नाश सुख सुख, में अपना सुख। देखे दुख में अपना अपना दुख दुख। ऐसे जो मानते हैं हैं, के। हम्म। देख जा को धिकार है हे जैसे रथ, रस्सी और घोड़े का स्नेह से रहित संयोग होता है तैसे ही शरीर और इंद्रियों का संयोग है, हे रथ टूटे से जैसे रथ वाहक की हानि नहीं होती तैसे ही देह और इंद्रियों का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता है। जैसे जैसे पृथ्वी और पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोग होता है और वियोग भी होता है सो एक के नाश हुए से दूसरे का नाश नहीं होता है पृथ्वी और पहाड़ उसमें जल की धारा बैठती है उसमें कभी पृथ्वी धुलती है कभी पहाड़ धुलता है। तो पहाड़ धुलने से भी पृथ्वी का कुछ बिगड़ता नहीं तो पृथ्वी धुलने से पहाड़ का बिगड़ता नहीं ऐसे ही शरीर मर जाने से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं और आत्मा में आने से शरीर को कोई हानि नहीं ऐसी बात और आत्मा जो टपकी टपकी करके बताते हैं ऐसा आत्मा नहीं होता है ये तो कल्पना है टपकी टपकी ये आत्मा निकल जाता है उस लोक में बैठा उस लोक मेरोस कलर लेके टपकिया टपकिया बना के तप्की है, तप्की है, तप्की है दिख, दिखा देता देखो ये आत्मा स्वर्ग में है ये आत्माएँ इधर रहती है ये आत्माएँ नहीं निकलती जैसे आकाश नहीं निकलता ऐसे चिदाकाश परमात्मा निकलता ना निकलता नहीं नहीं तो सूक्ष्म शरीर निकलते हैं मरते जन्मते चेतना तो सूक्ष्म शरीर में भी होती तब की तब की जो दिख जाए वो आत्मा नहीं है जो दिख जाए वो आत्मा नहीं जो, जो सबको देखे वो आत्मा है जो दिख जाए वो आत्मा नहीं मन है मन का विचार दिखेगा बुद्धि का निर्णय दिखेगा सब मिलकर भी आत्मा को नहीं देख सकते और आत्मा अकेला सबको देखता है सब मिलकर आत्मा को शक्ति नहीं दे सकते और आत्मा सबको शक्ति देता है फिर भी एक रस है जैसे सब वस्तुएं मिलकर आकाश नहीं बन आकाश को आकाश सब को जगा देता है सबको आकाश जगा देता है सब होने से भी आकाश है सब मरने से भी आकाश है सब मकान मर जाए सब घड़े मर जाए भी आकाश है ऐसे सब शरीर भी घड़े मर जाए तभी भी आत्मा है ऐसा है आनंद स्वरूप है चेतन स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और व्यापक है तो बोले सब में है क्या? तो फिर औरत को क्यों मारते औरत में परमात्मा है तो औरत तो के शरीर को मारते परमात्मा को थोड़े मारते है चोरा को क्यों मारते तो छोरे की आदत को मारते बुरी आदत को छोरा को थोड़ी मार रहे छोरा को मार रहे हैं आत्मा को नहीं मारते ऐसा जिन, जिनको वेदांत का ज्ञान नहीं वो बोलते सब में एक आत्मा है तो फिर पति पत्नी को क्यों मारता है ये तो मूर्खों की बात है सब में एक लाइट है बोले सब में एक आत्मा है तो एक, एक आत्मा मर जाए तो सब मर जाने चाहिए अरे बुद्धू एक गोला फूट जाने से सारे गोले फूटते हैं क्या एक घड़ा टूटने से सब घड़े टूटते हैं क्या ऐसे एक आदमी मरने से सब क्यों मरेगा बोले सब में एक आत्मा हो तो एक आदमी मर जाए तो सब मर जाए एक आदमी सुखी होवे तो सब सुखी होने चाहिए क्योंकि सब में एक आत्मा है ओ तो उसका मतलब एक पंखा घूमे तो सारी दुनिया के पंखे घूमें और एक पंखा मैं बंद कर दूँ तो सारी दुनिया के पंखे बंद हो जाए ऐ सब पंखे बंद हो जाएंगे ऐ आत्मा का ज्ञान ही नहीं लोगों को आत्मा आत्मा सुन लिया टपकी तपकी बना लिया ये आत्मा है ये आत्मा है, सबके आत्माएं अलग अलग हैं तो सबका चंद्रमा अलग अलग है हजारों घड़े में चंद्रमा आया सबका चंद्रमा अलग अलग है घड़े अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग देखता है बाकी प्रकाश उसी चंद्रमा का है इसलिए सब सुख की इच्छा करते हैं सब में चेतना होती है सब आनंद चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता और जो बहुत दुखी हो जाता है वो भी मर के सुखी होना चाहता है मरने के बाद भी रहना चाहता है मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं तो मरने के बाद भी तो जीवन है ना मरने के बाद भी जो तो नहीं मरता है वो आत्मदेव है वह आत्मदेव इधर उधर नहीं मैं ऐसा अनुभव करें चैतन्य हूँ अमर हूँ शाश्वत हूँ अज हूँ अविनाश हूँ हमारे जाए फिर कोई कंधों पे उठा के हमको स्वर्ग में ले जाएगा अथवा कोई ब्रह्मलोक में ले जाएगा तो फिर उसकी गुलामी बनी रहेगी ले जाने वाले की गुलामी बनी रहेगी ले जाने वाला कब नाराज हो जाए कब गिरा दे कब रुठ जाते ऐसा कल्पित ज्ञान नहीं चाहिए असली वैदिक ज्ञान चाहिए सुखम घूमा को जाने तब सुखी हो जाए पूरा तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाऊंगा अब ब्रह्मा जी आया कब पचास अस्सी साल पहले उसके पहले सृष्टि नहीं थी क्या पंथ कब से चला बोले चालीस साल हो गए तो उसके पहले लोगों को मुक्ति नहीं होता था क्या है सब पंथ चलाने के लिए अपनी वाड़े की कल्पित बातों से काम नहीं चलता राम जी ने वशिष्ठ के चरणों में बैठ के आत्मज्ञान पाया सब हाल में सम रहते थे युद्ध होते हुए भी चित्त में शांति अपमान होते हुए भी चित्त में शांति मान होते हुए भी चित्त में निराभिमान्यता है आत्मज्ञान है कृष्ण आ रहे हैं फलाना आ रहा है सब झूठी बात पड़ी कृष्ण आ रहे कृष्ण थे खुद तभी भी शाकुनी ने कुछ नहीं पाया दुर्योधन ने कुछ भी नहीं पाया धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं पाया कृष्ण आ रहे हैं कि आओ चाहे तैतीस करोड़ कृष्ण और आ जाए क्या हो जाएगा कृष्ण जिसमें कृष्ण है वो आत्मा अपने हैं उसको जान लो कि कृष्ण आएंगे राम आएंगे ब्रह्मा जी आएंगे ये सब उदाहरी बातें हैं ब्रह्मा का जहां से ब्रह्मत्व है कृष्ण का जहां से कृष्णत्व है वहां से ही तुम्हारा तुमत्व है तुम उसको जान लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम एक ही हो बन जाओ शुक्र शुक्र शुक्र कब कर तक करते रहेंगे हमारे गुरु कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरु से मंत्र ले लो फिर मर जाओगे तो गुरु अपने कंधों पर बिठा के तुमको सच में ले जाएंगे अब गुरु चले गए कंधे तो यहीं रह गए में क्या ले जाएंगे? ये सब पटाने की कृष्ण ने ऐसा नहीं किया धोखा। कृष्ण तो अर्जुन अर्जुन को बोलता था तुम आत्मा हो हो जान जान लो। जान लिया अर्जुन, तुम हो हो गया। युद्ध करते हुए भी कुछ नहीं अपने को करता नहीं माने मान इंद्रियां शरीर करता है चैतन्य करता है शुद्ध बुद्ध कृष्ण ले कृष्ण की यही कृपा है कि अर्जुन को वहीं पहुंचा दिया जहां से कृष्ण का कृष्णत्व तो था राम की यही कृपा है कि हनुमान को वहीं पहुंचा दिया जहां से राम राम है ज्ञान से क्या हो गया इनको चलो पढ़ पाड़। पढ़ो तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने सिर स्वभाव को प्राप्त होता है जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगे, तब भौतिक देह से अपने आप को भिन्न जानोगे जैसे पानी तरंग के बिना का पानी कैसा शांत होता है ऐसे तुम फुरने से परे अपने को जान लो शांत आत्मा हो जाओगे शुभ रहित कर्तृत्व रहित भोगतृत्व रहित बात तो इतनी उसी है जरा सा क्या पता क्यों ठसता नहीं सूक्ष्म है दिन रात स्थूल में रहते इसलिए कठिन लगता नहीं तो कठिन नहीं है परमात्मा को पाना कोई कठिन काम नहीं है दिन रात मुख रहते इसलिए कठिन हो जाता है दिन रात उल्टे संस्कार पढ़ते इसलिए कठिन हो जाता है नहीं तो ईश्वर को पाना ईश्वर तो अपना आपा है पहले ईश्वर है बाद में हम है पहले ईश्वर है बाद में संकल्प है पहले ईश्वर है बाद में जीव है जीने की इच्छा हो गई चेतन के फुरने में जीव नाम रख दिया बाकी जीव कोई देखा है किसी ने जीव सुन लिया जीव जीव, जीव। जीने की इच्छा है तो ठोक दिया जीव निर्णय कर दिया तो ठोक दिया बुद्धि एक ही सोता चेतन का नाम है जीव संकल्प पुरना संवित सुरता एक ही पुरने का नाम है चित्तकला भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न भिन अनुभव के भिन्न भिन्न भिन नाम है अब है तो पांच भूतों का शरीर थोक दिया नाम दरबार छोड़ दिया घरबार पटेल लेवा चौधरी अमीन, कड़वा ये मन के फुरने और क्या है है तो यही हाड़ मास रक्त तो और क्या है व्यवहार चलाने के लिए थोक दिया ऐसे एक ब्रह्म पे थोप दिया है जीव ये मान ये बुद्धि ये चित्त ये संवेद ये साफ उसी में उलझ रहे हैं थोपने में नहीं थोपा नहीं है जगत गुरु शंकराचार्य कश्मीर में गए आद्य शंकराचार्य वो क्या किया कि कश्मीर के, के ब्राह्मणों ने घेर लिया पंडित पंडित, पंडित रामन थे तो बोले आप तो बोलते हैं कि ब्रह्म है जीव वीव नहीं है तो जीव मरता है जीव कर्म का करता है भूखता है पुण्य करेगा तो सुख मिलेगा पाप करेगा तो दुख मिलेगा पाप करेगा तो नरक में जाएगा पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा तो जीव है तभी तो शंकराचार्य ने कहा जब जीने की इच्छा होती है तो अंतःकरण के साथ चेतनन तादात में होता है तो अपने को जीव मानता है वास्तव में तो ब्रह्म है जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा घड़े में आ गया और घड़े में चंद्रमा का प्रतिबिंब आया और घड़े घड़ा का पानी गर्म हो तो प्रतिबिंब अपने को गर्म मान ले कढ़ाई में आया हुआ चंद्रमा अपने को तपता हुआ मान ले तेल ठंडा हो जाए तो अपने को शीतल मान ले तो उसकी मान्यता तब तक है जब तक वो कढ़ाई में अपने मह को रखता है असलियत में अपने मै को रखे तो कुछ नहीं ठीक है ना जैसा आप पकौड़ा डालते हैं ऐसा वो चंद्रमा पड़ा कढ़ाई में तो कढ़ाई का तेल उखलता है तो अपने को खलता हुआ माने कढ़ाई का तेल शीतल होता है तो अपने को शीतल माने तो उसकी मान्यता ही है हकीकत में असलियत में वो है खुद मूल चंद्रमा है ऐसे ही जो आत्मा है हकीकत में व्यापक परमात्मा है लेकिन ये शरीर रूपी कढ़ाई में अंतकरण रूपी तेल में जरा ठंडा आती तो मैं सुखी जरा चिंता भय आता है तो मैं दुखी ऐसा मान लेता क्योंकि अपने मूल को नहीं जानता तो जीव ब्रह्म पड़े शंकराचार्य ने कहा उनको तो बोले हम तो जीव हैं। तो शंकराचार्य ने कहा अरे मूर्खो <laughs> अरे मूर्खो मैं जीव हूं ये तुम कैसे बता रहे हो कैसे बोल रहे हो कहा से देखा तुमने जीव को बोले आ, देखा तो नहीं तो कैसे मानते हो हम जीव हैं बोले हमारे बड़ों ने सुनाया कि तुम जीव हो ब्राह्मण हो त्रिवेदी हो भरद्वाज गोत्र है बोले अरे मूर्ख हो जब उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहाँ से सुना बोले उनको उनके बाप दादों ने सुनाया तो उन्होंने कहाँ से सुना तो उन्होंने उनको उनको उनको उनको चक्रकाए तो फिर कोई किसी पुरुष को फुरना हुआ होगा जीने की इच्छा उसके लिए जीव नाम रख दिया तो सुनकर इतना ठोस मानते हो कि मैं जीव हूं तो ये क्यों नहीं सुनकर मानते हो कि ममसो जीव लोके जीव भूत सनातन है अगर जीव भी मान लेते तो तुम सनातन अंशो आत्मा ये तो हमारा अनुभव है कृष्ण का अनुभव है वेद भगवान बोलते हैं नही ना किंचितम उस परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है ये बात क्यों नहीं मानते सर्वम खल विदम ब्रह्म सब जगह सचमुच में ब्रह्म ही ब्रह्म है ये क्यों नहीं मानते जब सब ब्रह्म है तो जीव कहां से आ गया सुन के माना है तो ये क्यों सुन के मानता नहीं छोटी बात जल्दी मान लिया मैं पटेल हूँ हम दिन रात से हैं कि तुम चैतन्य हो ये बात क्यों नहीं मानते हूँ कर वो चू क्या करवा बताओ कहाँ लिखा है सुन सुन के माना मैं भावसार हूँ कहाँ है भावसार सुन सुन के माना है रोज सुनते हो मैं शिव लाल शिवलाल शिवलाल शिवा शिवा फिर शिवा भाई फिर शिवलाल फिर शिवलाल काका तो सुन सुन के माना अरे मूर्ख सुन सुन के अपने को देह मानता काका भतीजा मानता है तो कृष्ण की बात गुरु की बात वेदों की बात क्यों नहीं सुनता कि सुन सुन के माना हुआ शरीर का कचरा क्यों अपने में थोपता है तू अमर है चेतन है विमल है तुलसीदास भी कहते हैं चेतन विमल सहज सुख राशि सो मायावश भयो साईं बंधियो जीव मरकट की जैसे बंदर अपने हाथ डाल के सकड़े मुंह के बर्तन में अपनी बंधन की ग्रंथि लघु ग्रंथि से बंध जाता है ऐसे अपने सकड़ी मान्यताओं में तू क्यों बंधा है कि सकड़ी हुई मान्यता है और क्या है मैं जीव हूँ मैं अंजू हूँ मैं फलाना हूँ सुन सुन के तो माना है मैं कौन दरवाजा खटखटाया कौन है बोले मैं अरे भाई मैं कौन हे हे हे मैं भावसार हूँ भावसार सुना है मैं जो है असली उठा है सुनकर थोपा हुआ है मैं भावसार दूसरे ने दरवाजा खटखटाया, खटकाया कौन हे हे हे अरे कौन मैं हूँ नहीं जानते मुझे मेरा आवाज पहचानो आवाज तेरे कंठ का है तेरा आवाज थोड़े है तू तो आवाज को सता देता रहे ये तो कंठ का आवाज है है कौन हूँ कौन से तू हूँ पार्वती शंकर लालू बहरू सुना है ये आदमी का नाम शंकर लाल है फेरे फिर के घुसेड़ दिया खोपड़ी में मैं के पहले कहाँ था शंकर लालू बहरू और जन्म के वक्त कहा था पार्वती नाम जन्मने के बाद पार्वती नाम थोपा फेरे के बाद शंकर लालू बहिरु हूँ तो असली है बाकी का सुना है थोपा हुआ एकदम सौ टका साचूझेगा बोला तुम इस बात में किसी को संदेह है क्या कौन ही ही ही। कौन अरे कौन मुसीबत है क्यों मीना सत्येन्द्रनी मीना ये सुन के थोपा है श्री राम आमीना बोलने में भी बोल बट मैं फलाना हकीकत में मैं जहाँ से निकलता है वो चैतन्य परमात्मा है ऊपर से बाकी जो बोलते वो तुम्हारा सुना हुआ माया का थोपा हुआ है इसलिए एक साधना की ऊंची पद्धति है कि अकेले में बैठे मैं कौन हूँ गहराई से पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ जो पूछता जाएगा त्यू कोई न कोई कल्पना का जवाब आएगा हट जाएगा विचार करोगे की यह भी कल्पना है मैं भाई हूँ मैं माई हूँ ये भी कल्पना है तो मैं वास्तव में कौन हूँ जो ईमानदारी से पूछोगे त्यों मन शांत होता जाएगा और वास्तविक में जो तुम हो वही अनुभव होगा ऐसे तो सुन लिया मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं सुना हुआ नहीं असली अपना अनुभव मैं कौन हूँ बस मैं कौन हूँ ये पूछता रहे अपने को फिर मन इधर उधर जाके ए, मन जाता है इसको देखने वाला मैं कौन हूँ मैं वही परमात्मा आत्मा परमात्मा का अनुभव हुए ऐसी साधना खाली मैं कौन किसको खोजते रहे रमण महर्षि के पास बहुत दूर दूर से लोग पैदल चल के पहुंचे थे नाम सुना था कि साक्षात्कार पुरुष है उसका दर्शन करना है भक्त मंडल थे कई कई कहीं के कहीं भक्त एकत्रित होके खास खास गए फिर उन्होंने कहा कि हम भजन तो करते हैं जितनी देर आगड़ा ताड़ते उतनी देर मस्ती आती बाद में फिर ऐसे कैसे दूसरे ने कहा कौन सा भगवान बड़ा तीसरे ने पूछा कि हमारे को कैसी साधना करनी चाहिए चौथे ने कहा हमारा मन नहीं लगता पांच भक्तों के आगे बन ने कहा कि हमको मृत्यु का भय लगता है वो सबके प्रश्न अलग अलग थे रमन महर्षि ने कहा कि कौन सा भगवान बड़ा, कौन सी साधना बढ़िया मृत्यु का भय कैसे मिटे इस सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि मृत्यु का भय जिसको है उसको खोज लो बढ़िया साधना जो पूछता है उसको खोज लो कौन सा बढ़िया भगवान है उस जो सवाल जहाँ से उठता है उसको खोज लो सबके उत्तर वही मिलेंगे छेड़ा सारे पृथ्वी का साधना कौन सा भगवान बढ़ा कौन सी साधना बढ़िया मृत्यु से कैसे पार हो ये जो सवाल पूछता है ना ये सवाल कौन पूछता है गहराई से खोजो हम साधना करते हैं हम भजन करते हैं भजन करने वाले हम कौन हैं उसको खोज लो ठीक भजन हो जाएगा ठीक साधन हो जाएगा काशी में एक बड़े महात्मा थे बहुत बड़े भारी महात्मा थे भारी उसका मतलब ये ना कि मोटा लाडू खाके बड़े भारी ऊंचे मत जीवन मुक्त महात्मा थे तो ऐसे भारी महात्माओं कभी कभी एकांत में कुछ खास साधक होते हैं तो मेरा कथा कीर्तन नहीं थोड़ा दिल की बातें हो जाती है बोला क्या सुनाऊं तुमको महाराज तुम बस ऐसा सुनाओ आखिरी बात सुना दो भाई रोज आते हो आज क्या सुनाऊ बोले बाबा जी आखिरी बात सुना दो बाबा जी ने कहा आखिरी बात सुनने का अधिकार है बोले हाँ महाराज सुना दो बोले देखो मैं सुनाऊंगा आखिरी बात तैयारी है बोले हाँ गुरु जी हम सुनेंगे तैयारी है बोले अच्छा आखिरी बात सुनाता हूँ लूपन जी तो भाग गए कुछ पक्के पक्के चले बैठे रहे सुनना है तो फिर इधर को करके देखो आखिरी बात कैसी आती देख लेना ये क्या आखिरी बात है ये आखिरी बात कैसी है सो जाना आखिरी बात है नहीं तो बैठना आखिरी बात है नहीं तो फिर क्या करना चाहिए बोले कुछ नहीं करो तो फिर भगवान को कैसे पाए ओहो आखिरी बात सुना रहा हूँ स्वामी जी अब तो उठो ये तो आखिरी बात नहीं तो सोना हो गया मैं क्या आखिरी बात सुना रहा हूँ बोले कैसे स्वामी जी आखिरी बात कैसे है बोले इतनी देर सुनाया अभी नहीं सुना ये आखिरी बात सुना रहा हूँ सुन लिया क्या आखिरी बात स्वामी जी हम तो नहीं समझे ये तो आप लेट गए बोले तो आप हमको समझे नहीं हम नहीं लेते शरीर लेटा है अच्छा तो आखिरी बात क्या है बोले आखिरी बात है कि जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम पाते हैं ऐसे ही आखिरी बात है कि अपने राम में आराम पाओ मैं चैतन्य घन शांत आत्मा हूं आखिरी बात यही है शरीर की ममता में मन के फुरने में लोगों की हा हा, हे हे, मैं मैं तू तू मैं, अपने को उलझाओ मत यह आखिरी बात है अपने चित्त को चैतन्य में सुला दो विश्रांति दिला दो ये आखिरी बात है भगवान ऐसे हैं, दो हाथ पैर वाले भगवान नहीं है चार हाथ वाले भगवान नहीं वे तो भगवान का बाह्य रूप है असली भगवान तो ये है कि जो दो हाथ पैर वाले चार हाथ पैर वाले और दस हाथ पैर वाले सबके अंदर सत्ता स्फूर्ति, चेतना देते हैं वो चैतन्य आत्मा ही वास्तविक में देव है उस आत्मदेव में विश्रांति पाना चाहिए ओ हो नारायण नारायण तुम पढ़ो आखिरी बात समझ लिया है जीवन मुक्त पद है वो आखिरी बात है जीवन मुक्त आत्म पद उसमें जो टिक गया उसका जीवन होता है कुम्भार के चाक की नाई, जैसे चाक घूमता है ऐसे उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका कर्म हो जाता है अपने अंदर करता भरता का बोझा नहीं उठाता वो वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं ले नागरिक होके नहीं जीता राजा होके जीता है शरीर में शरीर का राजा और लेपाईमान नहीं होता वो ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं ज्ञानी का प्रारब्ध ऐसा होता है कि संसार के भोग भी उसके आगे हाजिर और मोक्ष भी उसकी मुट्ठी में भोग मोक्ष दोनों पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं उसको है संसारी का तो बिचारे को भोग भी नहीं मिलता भोग भोगते भोगते अपना भोग दे देता है भोग को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी सुखा देता है ज्ञानी गुरु के चरणों में अपना आत्मज्ञान पा लेता है फिर भोग और मोक्ष दोनों उसके दास बन जाते हैं शरीर नगर में सुख से जीता है शरीर की पीड़ा होते हुए भी वो सुखी रहता है और अपन लोग पीड़ा रहित तो होते हुए भी दुखी होते हैं। शरीर में पीड़ा नहीं है माथे पे कोई कर्जा नहीं फिर भी काम विकार से तपते रहते हैं, क्रोध की आग में पचते रहते हैं। अब किसी को ज्ञान हो जाए शरीर में पीड़ा हो कोई कुछ कहे फिर भी वो सुख रूप नगर में रहता है सच्चा जीवन तो ज्ञान पाने के बाद ही होता है बाकी तो सब मजूरी है मर जाऊंगा फिर पलाना भगवान मिलेगा ये तो भाड़ूती कल्पना है मर जाऊंगा स्वर्ग मिलेगा तो अभी तो पच रहा है फिर स्वर्ग में क्या करेगा अभी सुखी नहीं तो पर बाद में क्या सुख लेगा अभी सुख स्वरूप आत्मा में आराम पाओ आखिरी बात यही है जैसे इंद्र का वन सुख रूप है तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है शरीर के सुख दिव्य होता है उनके शरीर के परमाणु भी दिव्य आध्यात्मिक आंदोलनों से होते हैं, शरीर नगर में भी सुख से जीता है और शरीर छोड़ने के बाद तो परम सुख में एक हो जाता है जी उस शरीरूपी नगर में गांठे ईटे हैं, रुधिर और मांस गारह है अस्थि थम्भ है किवाड़ पट है रोम वनस्पति है इसीलिए उनके लिए मुसीबत है शरीर को मैं मानते हैं सुन लिया तुम पटेल सुन लिया तुम भावसार तुम सिंधी सिंधी में भी बहुत होते हैं जैसे पटेलों में वैरायटी ठोक दिया ऐसे सिंधियों में भी नाम में वैरायटी ठोक दिया लाड़ी अच्छी पगवाले उत्तरादि लाड़काने वाले सिंधी रूपरेला ऐसे कई नाम हैं उनके भी फिर सिंधियों में भी ब्राह्मण होते हैं सिंधियों में भी वैश्य शूद्र होते हैं हम नाम रख दे सिंधी सिंध में रहते तो सिंधी गुजरात में रहते तो गुजरात नाम भी तो मन की कल्पना है सिंध नाम भी तो मन की कल्पना है हम मारवाड़ी भी मन की कल्पना है कड़वा लेवा <laughs> कल्पना में उलझे जा रहे है। अरे क्या लेवा बोला जी ओके अरे पटेल पटेल पटेल जो आपने को लेवा मान लिया था? थोड़ी लेवा के नाम की प्रशंसा हो गई और आपू सारोला आप बोला अपने सुबर है डबला भाई बगाड़े <laughs> <laughs> <एमने> जाए <जाये। laughs> ना खाली मिनट मिनट मिनट जाओ जाओ तो तो हो जाए तो सब दूर दूर चिंता आपने दूर। को लेवा मान लिया था थोड़ी लेवा पटेल के नाम की प्रशंसा हो गई और आप सारू बोला आप घसातु बोला आपने अपने खबर है डबला भाई बगाड़े <laughs> <laughs> जाए ये खाली दो मिनट मिनट मिनट मिनट जाओ जाओ तो दो जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर, चिंता सारे प्रॉब्लम खाली ज्ञानी के गांव में ज्ञानी का गांव कौन सा है देख लो सुना दो फिर से उनके देश उदारता धीरज संतोष वैराग्य समता मित्रता मुदिता और उपेक्षा है उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है चंद्रमा की दोनों पत्नी है ना चित्रा विशाखा दोनों से शोभता ऐसे ज्ञानवान ज्ञानवान का देश क्या है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा शांति वैराग्य क्षमता एक रास्ता और आत्मा में प्रीति ये ज्ञानी का स्वभाव होता है ज्ञानी का देश होता है ज्ञान आत्मा का अपने दुनिया भर का तो ज्ञान हो जाए लेकिन वो सब मन तक होता है बायोलॉजी साइकोलॉजी है टेलीपैथी टेक्नोलॉजी ये सारे जो हैं ये सारे की गति मन तक होती है बुद्धि वृति तक होती है लेकिन आत्म साक्षात्कार मन और बुद्धि से परे की चीज़ होता है इसलिए दुनिया की सारी चीज़ों का ख्याल कोई पता लगा ले फिर भी उसको पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी शांति नहीं मिलेगी और आत्मा का कोई पता लगा ले उसको फिर अशांति नहीं मिलेगी दुनिया के सब लोग विरुद्ध हो जाए सारी चीजें उससे छीन ली जाए फिर भी आत्मा को कोई घाटा नहीं दुनिया के सब लोग उसकी फेवर करें एक आदमी के, सारी चीजें एक आदमी को दे दे फिर भी पूर्ण निर्भीक नहीं रहेगा क्योंकि मौत का भय तो लगा रहेगा चीजें चली न जाए वो भी भय बना रहेगा तो पूरा निर्भय तो आत्मज्ञानी होता है निश्चिंतता निर्भयता सुहृदता समता ये ज्ञानी का देश है ईर्षा भोगवासना लोलुपता, मरने का भय जीने की लालच ये अज्ञानी का गांव है जीने की लालच से कोई लंबा जिया हो ये तो दिखता नहीं सब मर रहे मरने के भय से कोई मरने से बच रहा है वो भी नहीं दिखता है जहाँ मौत नहीं होती वहाँ आत्मा में चले आओ आत्मा की कभी मौत नहीं होती शरीर सदा रहता नहीं तो उसको आत्म दूसरा ज्ञानी में ये होता है मैत्री जो अच्छे आदमी हैं उनसे हैं ज्ञानवान के रास्ते जाते हैं आत्मवेता है उनसे उनकी मैत्री होती है ब्रह्मा विष्णु और महेश से ज्ञानी की मैत्री होती है दोस्ती ज्ञानी कगरता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश को हे भगवान नहीं फ्रेंडशिप होती है ज्ञानी की मैत्री ब्रह्मा विष्णु महेश से मैत्री होती है ज्ञानी की समाज के लोगों पर उनकी करुणा होती है छोटे बेचारे नहीं जानते परमात्मा को करुणा करके ज्ञानी उनके बीच रहता है और जो ऊपर चलते हैं दिव्य जीवन बिताने के तरफ उनको देखकर ज्ञानी प्रसन्न होता है और जो निगर लोग हैं अत्यंत घमंडी उनके उनको देखकर ज्ञानी दुखी नहीं होता है उपेक्षा कर देता है तो देर सवेर टक्कर खा खा के चौरासी के चक्कर में पिस पिस के फिर आएंगे किसी न किसी ज्ञानी के पास जाएंगे आ मारू कम नहीं करता ऐसा करके ज्ञानी का चित्त पचता नहीं है दुखी नहीं होता उपेक्षा कर लेता ज्ञानी चलो एने श्रद्धा नहीं तो यह प्रारब्ध देव हम दारूडियो तो प्रारभ देव हे ठोकर खाके अभी न आएगा तो दूसरे जन्म में कहीं न कहीं ठोकर खाके सुधरेगा दूसरे आदमी को तो दुख होता है कि आकलू हाँ हम कम नहीं करता हम कम नहीं करता ऐसा करके आदमी पछते रहते ज्ञान ही पचता नहीं अंदर हाँ थोड़े निकट के उनको देखकर थोड़ा सा शोभ दिखा देगा ज्ञान क्योंकि तो अंदर से अज्ञानी की नहीं पछता नहीं वो मैत्री ब्रह्मा विष्णु महेश से उसकी मैत्री होती है संसारियों के ऊपर उसकी करुणा होती है साधकों की उन्नति देख उनमें मुदिता होती है और मुंडों को निगुरों को निंदकों को देखकर उनको उपेक्षा होती है इसीलिए वो अपने सदा अपने चित्त में तृप्त रहते हैं आत्मरस में अपनी कोई निंदा करे तो अपने को तो पीड़ा होती है और कोई प्रशंसा करे तो अपन लोलुप हो जाते हैं उसके हैं ज्ञानी लोलुप नहीं होता प्रशंसा का दुनिया में हर ऊंची इज्जत वाले से भी ऊंची इज्जत ज्ञानी की होती है देवता लोग दीदार करके ज्ञानी का दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते हैं, देवी संपदा के मनुष्य लोग भी ज्ञानी का दीदार पूजन करके अपना भाग्य बना लेते हैं, फिर भी ज्ञानी को अभिमान नहीं होता ऐसा हो ज्ञानी होता है और कभी हरदूत भी होती है मूर्खों के द्वारा तो ज्ञानी अंदर शुभायमान नहीं होता बोले उसकी नजर है ऐसा है चलो सुखदेव महाराज की हरदूत हो रही थी रियो हू रियो बाबा बिको दिखाते थे कंकर मारते जड़ भारत को पालखी उठवाते थे रैक वनी बैलगाड़ी चलाते थे फिर भी अंदर में शोभ नहीं होता ज्ञान उनको चलो शरीर का प्रारब्ध है उसकी उसका ऐसा प्रारब्ध लेने जाएगा बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते थे गालियाँ देते थे बुद्ध का कुप्रचार इतना हुआ कि बुद्ध भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग थूकते ऊपर दरवाजा बंद कर देते थे फिर भी बुद्ध को शोभ नहीं होता था चलो उनका प्रारब्ध ऐसा है मेरा ज्ञान लेने की इनकी क्षमता नहीं है दूसरे द्वार पर वहां भी दरवाजा बंद कर दिया चाल कोई बात नहीं तुम किसी के वहां जाओ दरवाजा बंद कर दे तो ओहो हो जब याद है तब रोना आए हृदय में आग उठे अरे कि वो तो हम हम जा रहे थे तब तक तो दरवाजा खुला मेरे को देखकर देख साले ने दरवाजा बंद किया मैंने उसको चार चार बार मैंने बहुत दुख था है बार वर्ष पुरानी बात याद आई उकड़े ऐसा होता है सुखदेव जी महाराज का इतना अपमान करते थे जी इसका कोई हिसाब नहीं अंदर में शांति और फिर सोने के सिंहासन पर बिठाया परीक्षत राजा चरणों में पड़ा दूसरे साधु संत महात्मा उस साधु साधु कहते अभिवादन देते वाह सुखदेव जी महाराज की निष्ठा अंदर में शोभ नहीं हुआ देवता स्वर्ग से अमृत ले आए परीक्षत को हम अमृत पिला देते हैं आप हमको कथा का अमृत पिलाओ सुखदेव बोला स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है आप श्राय मिलती और ब्रह्म ज्ञान का अमृत पीने से पाप नाश होता है शांति मिलती है आनंद मिलता है और परमात्मा मिलता है आखिर में तो तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते अदला बदली ऐसे ही बैठ जाते कथा का अमृत हम दे देते लेकिन ये बदला साटा माटा सत्संग तो को बिक्री कराने आए जाओ तुम्हारे को नहीं लाभ होगा जाओ ऐसे निष्प्रही फिर भी मैं निष्प्रही हूँ ऐसा अभिमान नहीं आया उनको देवता लोगों को ताड़ने की शक्ति सुखदेव जी फिर भी मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा अभिमान नहीं और लोग कंकड़ मार रहे हैं एक तो तरफ देवता गिड़गिड़ा रहे हैं तो उनको सत्संग नहीं सुनाया लोग पत्थर मार रहे हैं तो उन पर नाराजी नहीं हुई कैसी क्षमता है ज्ञानी का देश में दो मिनट जाओ तो निहाल हो जाओ मैत्री करुणा ब्रह्मा विष्णु महेश से मैत्री अंबाजी ब्रह्मा विष्णु जो ज्ञान तत्व में खड़े हैं उनके साथ एक मैत्री हो जाती है ज्ञानी की ज्ञानी ज्ञानी का कभी विरोध नहीं होगा दत्तात्रेय ज्ञानेश्वर एकनाथ, वशिष्ठ राम कृष्ण अम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कई है एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हम सदा दैत्यों से भिड़ते हैं और दैत्य आजकल जोर में आ गए हैं क्योंकि बलि राजा बड़ा दानी है दान करने से उसका तेज बढ़ गया है तो राजा के तेज से प्रजा में भी तेज आ गया है तो हम लोग मारे जाते हैं तो बलि के बलि तो चला गया पृथ्वी का दान लेकिन दैत्यो में बल आ गया है तो हम बार बार हार जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पृथ्वी लोग पे अभी दत्तात्रेय हैं वो ज्ञानी हैं जीवन मुक्त है उनसे सलाह पूछ लेना तो भगवान दत्तात्रेय के पास आए देवता दत्तात्रेय ने कहा कि तुम हिम्मत साहस करो और अपने चित्त में वैर वृत्ति मत रखो थोड़ी समता बढ़ाओ तो तुम्हारी विजय हो जाएगी अथवा तो वो विषय लंपट हो जाए वो अंदर से दुर्बल हो जाए तो भी तुम्हारी विजय हो जाएगी अथवा तो तुम समता में आ जाओ तभी भी तुम्हारी विजय हो जाएगी या तो शत्रु दुराचारी हो तभी गिरेगा या तो तुम सदाचार के ऊंचे आसन पर बैठो तभी विजय होगा दत्तात्रेय की बात सुनकर आशीर्वाद दो के हाँ मेरा आशीर्वाद है मेरे वचन माँ तो आशीर्वाद है ही है ने युद्ध चालू कर दिया युद्ध चालू कर दिया तो बुरी तरह मार खाया ऐसा ने ऐसा धावा बोला दिया देवता भागते भागते भागते दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंच गए कि महाराज भला आपका आशीर्वाद <laughs> मर गए महाराज को ठपका देने जा रहे थे आशीर्वाद आश्रम में पहुंच गए तो वहां लक्ष्मी जी किसी कारण बसात पृथ्वी लोग का आटा मारने को आए दत्तात्रेय से बातचीत कर रहे थे तो दायित्य पीछे पीछे आए देवताओं के उधर वहां दुर्जन आदमी तो नहीं देखता कि आश्रम है दुर्जन तो अपनी दुर्जनता ही करेगा दायित्य तो।, तो आ गए आगे तो देखा कि दत्तात्रेय महाराज के आगे लक्ष्मी जी बात कर रहे तो दैत्यों से वेर लेना भूल गए लक्ष्मी जी को देखकर उनको लोभ हो गया लक्ष्मी जी को पकड़ के ले जाए हमारे पास धन संपत्ति रहे लक्ष्मी जी को पकड़ने का जब हुआ तो लक्ष्मी जी तो माया रूप धारण कर लिया एक जैसे सीता जी असली सीता जी रह गई और अब तो एक लक्ष्मी की परछाई लक्ष्मी दिखने लगी असली लक्ष्मी अंतर्दान हो गई डुप्लीकेट तो लक्ष्मी बन गई उसको लेके कर के नहीं छोड़ेंगे अब लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ेंगे विष्णु हमारा वैरी है लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ें हमारे पास रखेंगे ऐसे करके लक्ष्मी को घसीदित के लिएगे ऑरिजिनल लक्ष्मी तो अपना योग बल से अंतर्दान हो गए लेकिन माया की लक्ष्मी एक सैम रूप ले गए तो आए थे तो दैत्यों को कुचलने को देवताओं को लक्ष्मी देखी तो उसी में उलझ गए दैत्य ले गए देवताओं ने बोला कि महाराज हम तो बुरी तरह पीटे गए मारे बोले कोई बात नहीं तुम में समता नहीं रही इसीलिए तुम हार गए डर गए अभी इनका अपने आप विनाश होगा बोले क्यों बोले लक्ष्मी को ले गए हैं इसी से आपस में लड़ मरेंगे भोग बढ़ जाएगा समता तो है ही नहीं उनमें अपने आप वनाश को प्राप्त हो जाएंगे तो जो आदमी संसार के भोगों में पड़ता है उसको दूसरा कोई नहीं भी मारे बहुकन्या दो स्त्री वहां को क्या मारिए मार दियो मारियतार बहुकन्या और दो नार उनको क्यों मारिए मार दियो करतार। एक नारी तो उनके घर के दूसरी ले गए हैं जो उनका बॉस है तो तो बहू कन्या दो नार उनको क्यों मारिए मार दियो करतार हवा भी ऐसा कि थोड़े दिनों में दैत्य आपस में क्षीण हो गए कहने का तात्पर्य है कि दत्तात्रेय तो साक्षात लक्ष्मी से बात कर रहे हैं उनका चित्र शोभायमान नहीं हुआ और वो असुर गेंग का आगे बन बड़ा रोजा लक्ष्मी की परछाई में उलझ गया ज्ञानी का गांव देखा कैसा है वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होकर और विचार रूपी लगाम उसको लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है ज्ञानी का स्नान कैसा है कि मन रूपी घोड़े पर मन जा भी जाता है विचार की लगाम रखकर समता के संगम में स्नान करता है कोई भी उसके आ गया देखेगा तो कोई व्यक्ति कोई माई कोई भाई लेकिन उसके गहराई में वो अपने आप को देखता है सम रहता है उसका चित्र इसीलिए उसकी निगाहों से अमृत बरसता है ज्ञानी की निगाह ज्ञानी का दर्शन करने का लाभ यही है कि ज्ञानी में समता होती है तो उसके व्यवस मिलते हैं उसके वचन व्यवसाय अपने चित्त में भी थोड़ा बहुत शांति आनंद आता है दुनिया की सुविधाओं में उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में आता है तीर्थ स्नान से भी इतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में बैठने से आता है व्रत और उपवास से भी उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में बैठने से आता है क्योंकि समता के व्यवस्थ मिलते रहते हैं मन रूपी घोड़े पर ज्ञानी सैर करता है विचार रूपी चाबुक लेकर समता रूपी संगम में स्नान करता रहता है एक बात हम पूछते हैं तुम जवाब दो किसी को अपना प्यारा मिले तो क्या दुख होता है कि सुख होता है किसी को कभी अपना प्यारा मिल जाए अपना इष्ट मित्र वस्तु कुछ भी अपनी प्यारी वस्तु प्यारा मित्र प्यारी व्यक्ति तो उसको क्या होता है सुख जरा बोलो तो सही आनंद हो होता है सुख होता है न? कभी अपना प्यारा मिल जाए प्यारी वस्तु व्यक्ति तो उसको सुख आनंद होता है ठीक है ज्ञान हो गया तो सब जगह उसको अपना प्यारा मिलता रहता है ज्ञानी को उसका सुख कितना ज्ञानी को सब जगह सर्वत्र सब में अपना प्यारा मिलता रहता है उसको सुख कितना होगा धाता छापोता देखो है कभी कभी प्यारा मिलता है तो इतना सुख होता है जिसको सब सर्वत्र सब में अपना प्यारा मिलता रहता हो यानी ज्ञानी तो पक्षियों के किले में चिड़िया में भी देखता है कि यार चेचे कर रहा है यार मैं तुझे जानता हूं फूलों की महक में भी उसको अपना प्यारा दिखता है चंद्रमा की चांदनी में भी अपना प्यारा देखता है चेलों में अपना प्यारा देखता है गुरुओं में अपना प्यारा दिखता है दुख दर्द में आफत में भी अपना प्यारा दिखता है इसलिए आज शरीर की पीड़ा है लेकिन कोई ऐसा महसूस नहीं कर सकता कि पीड़ा है दो दिन से तबीयत एकदम ऐसा हो गया इसीलिए तो लेट लेट के विनोद में सत्संग बताया महात्मा का रेस्ट भी हो गया शरीर को दुख दर्द आफात पीड़ा शरीर को होती है अपने को थोड़ी होती है मन चंगा तो कठोति में गंगा मन प्रसन्न है तो शरीर में क्या है चलाओ और जैसे देह में शोभता है शरीर में होते हुए हो भी शोभा पाता है है तो हड़मास का पुतला उसमें भी वो शोभा पाता है ज्ञान की ऐसा हो ज्ञानी होता है ऐसा कोई ज्ञानी मिले तो मेरे को बताना बारह कोस पैदल जाना पड़े तो हम जाएंगे, विवेकानंद बोलते थे बारह कोस नंगे पैर बुखे पैठ बुखे पैठ नंगे सिर नंगे पैर चलकर जाना पड़े बारह कोस तभी भी मैं चलूँगा मित्रों क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञानवान के चरणों में जो पुण्य और आनंद होता है वो मेरे काली की पूजा से भी वो नहीं हुआ विवेकानंद बोलते थे बारह कोस पैदल जाना पड़े नंगे पैर नंगे सिर भूखे पेट कितना कठिन है भूखे पेट नंगे सिर नंगे पैर सिर नंगा है तो ताल तपेगी पैर नंगे है तो ठेस लगेगी पेट भूखा है तो चलने में मजा नहीं आएगा फिर भी ज्ञानी के पास जाऊंगा, वो जो उस दर्शन से जो मजा आएगा वो शादी थकान मिटा देगा दर्शन से जो आनंद मिलेगा वचनों से जो ज्ञान मिलेगा सौदा सस्ता है बारा कोष तो क्या बड़ी बात होता है शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंदाचार्य गोविंदाचार्य के गुरु का नाम था गौड पादाचार्य भगवान गौड पादाचार्य गौड पादाचार्य गौड़ देश से पैदल चलकर गए थे सुखदेव जी महाराज के पास दक्षिण भारत से गौड़ देश उत्तर भारत में हिमालय पैदल चल के गए थे आप फिर सुखदेव जी के हाथ कृपा से आत्मज्ञान हो गई तब उनका नाम पड़ा भगवान गौड़ पादाचार्य बराबर है अठारह हाँ। 1800 मील चलकर एक गए संत और ज्ञानी महापुरुष की गुफा का दरवाजा बंद था खटखटा के चुप हो गए अंदर से आवाज आया कौन बोले प्रभु 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है मैं कौन हूँ <laughs> चटाक से दरवाजा खोल दिया समझदार जिज्ञासु ऐसे एक महात्मा थे हिमालय में गंगोत्री से भी ऊपर रहे थे ऐ, बड़े फकर थे उनसे हमारा थोड़ा परिचय हो गया हम जा तो रहे थे जहाँ से गंगा निकलती वहाँ फिर उनका सत्संग मिल गया बातचीत किया था वहीं बैठ गए बड़े मस्त संत थे अभी तो शरीर नहीं उनका दूसरे कभी कभी अदृश्य योगी भी मिल जाते थे हाँ प्रकट हुए बातचीत किया पर चले गए ऐसे भी मिले हिमालय में लेकिन अब तो ये भी नहीं रहा मिलने की भी इच्छा नहीं कोई मिलो न मिलो अब मिल गया उस योगी में जो है वही हमारा आराम है आत्मा है अब तो सब अदृश्य सदृश सभी सब है पहले बहुत इच्छा होती थी कैसे मिल जाए योग ऐसा मिल जाए ये सब किए पापड़ वेले खूब टक्करें खाई एकदम गंगा जहां से निकलती गंगोत्री से ऊपर ऊपर और रातवासा कहीं कहा करना पड़ा कहीं कुछ किया आज से बीस साल पहले शरीर भी जरा तो क्या था पच्चीस साल पहले है धम क्या क्या पापड़ बेलते थे घर से चलते थे कूदा कूद करके पहुँचना है फिर देखते थे यहाँ से गंगा निकली अब एकदम ओरिजिनल गंगा है इतनी छोटी सी तो, तो। आदमी कूद के पार हो सकता है ओरिजिनल गंगा इतनी बाकी के सब उसमें झरने ज्यादा पानी उसको नाले बोलते हैं पहाड़ियों नाले पड़ते हैं गंगा बढ़ती जाती तो उधर ओरिजिनल गंगा में नहाने को गोता मारा तो आजू बाजू बर्फ ही बर्फ बर्फ खाना है तो बर्फ और पीना है तो बर्फ वही <laughs> सब मामला था गोता मारा चलो फिर सोचा कि फलाना आदमी अपनी सेवा करता है बेचारा उसके वो थोड़ी देर आएगा चलो उसके नाम का गोता मार सोचा कि माँ ने जन्म दिया है वो तो कभी नहीं आ सकते बेचारे चलो उसके नाम का गोता फिर याद आते गए इसकी रोटी खाई इसने प्रणाम किए तो कितनों के तब इतना प्रसिद्ध तो थी नहीं फिर भी काफी लोग तो थे तो एक एक गोता मारता गया अभी इतने का मारा तो फलाना बेचारे का अन्याय हो जाए मारो जल्दी जल्दी में ऐसे भागीड़ू डुबकी वो भागे ढुबकी मारते मारते हमारा शरीर में पकड़ा गया सब कुल्फी हो गया वहाँ तो चिड़िया भी नहीं जीती गऊ भी नहीं मनुष्य तो कहाँ आवे एकदम अंदर उसमें मैं कुल्फी हो गया जैसे बर्फ जाम कुल्फी नहीं होता सांचे में कैसे कुल्फी हो जाता है डिजाइन से होता मारते जो एक्शन था वही का वही हो गया वही <laughs> क्या एक हो गया बधु जाम की उतर ही अंदर फिर योग युक्ति जानता था धीरे धीरे हाथ को नाक की तरफ ले आके बहुत ठंड लगे तो चंद्र नारी बन करके सूर्य नाड़ी से श्वास लेना चाहिए ये हमने सुन रखा था वहां ज्ञान काम आया तभी तो तुम्हारे आगे वो नहीं तो वहाँ कुल्फी में हम कुल्फी हो जाते देखो ज्ञान हंसते हंसते मिलता है लेकिन काम आता है जीवन और मृत्यु के बीच ऐसे आत्मज्ञान भी ऐसे ही है ये भी आपको हंसते हंसते मिल रहा है लेकिन मृत्यु के समय भी याद आ जाए अरे मरने के बाद पेश भी याद आए तो मुक्ति हो जाएगा ऐसा ज्ञान परमात्मा तत्व का लिंगो भक्तो ही मुक्तो हो लिंग शरीर भंग हो जाए ज्ञान के बल से मुक्त हो जाए यहां साक्षात्कार हो जाए तो अच्छा नहीं तो मरते समय मरने के बाद भी दूसरा देह धारू अरे नहीं धारना है तो फिर मैं कौन हूं धरा जो हूं प्रकट हो जाए गया सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में आत्मा परमात्मा घटाकाश महाकाश में मिल गया है ऐसा मिल जाएगा इसीलिए वशिष्ठ कहते हैं राम जी ज्ञानवानों की भली प्रकार सेवा करो उनका बड़ा हाँ उपकार है नौकरी कर करके झक मार मार के जो कमाया उससे क्या मिला तुम देख लो पेंशन से क्या मिला है वो देख लो और उधर थोड़ी सी सेवा करते तो कितना मिलता है पेंशन होगी तो बेटे बोलेंगे तुम तो हमारा बाप अब आएगी तब नहीं बोलेंगे तुम तो हमारे बाप और हम साथ में चलते वहाँ तो गुरु ही चलेगा साथ में गुरु तत्व का ज्ञान जैसी ए, अगले जन्म का बाप साथ में नहीं आया बेटा साथ में नहीं आया हजारों जन्म के बाप मिलकर जो चीज़ नहीं दिया हजारों जन्म के पति मिलकर जो चीज़ नहीं दिया हजारों जन्म की पत्नियाँ ने कुछ नहीं दिया हजारों जन्म के लाखों मित्रों ने नहीं दिया वो सदगुरू रूपी मित्र हंसते दे देता है ऐसा ज्ञान इसलिए उनका बड़ा उपकार है भली प्रकार ज्ञानवान की सेवा करना चाहिए और ज्ञानी की सेवा यही है कि ज्ञानी के दैवी कार्य में सेवा का मतलब है कि पग दबाओ ये बाप जी मिठाई खाओ लो ये हार पहो ये तो ठीक है बहिरंग सेवा है अंतरंग सेवा यह है कि वो कैसे संतुष्ट हों कैसे खुश हों ज्ञानी खुश कैसे होता है पता है ज्ञानी को अपना शरीर इतना प्यारा नहीं होता जितना अपना अनुभव प्यारा होता है जितना अपना सिद्धांत अनुभव प्यारा होता है तो ज्ञानी के अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना ज्ञानमान के देवी कार्य में अपने को झंपला देना ये ज्ञानी की बड़े में बड़ी सेवा है मिठाई बिठाई तो ठीक फूल हार ये सब ठीक छोटी सेवा है बहुत छोटी तुच्छ वह बड़ी सेवा है बस को देखते ही अहोभाव से हृदय भर जाए ज्ञानी में और ब्रह्म में भेद न देखे लटका करता ब्रह्म है अगुण ही नहीं कछु भेदा बारे बीच इम गाव ही वेद आ बोले निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं जैसे जल में और तरंग में कोई भेद नहीं उसमें प्रश्न किया रामायण में? अगुण ही सगुण ही नहीं कसु भेदी चमगा वही वेदा फिर प्रश्न किया है अगुण अरूप सुन सो कैसे जो अगुण है निर्गुण है वो सगुण कैसे बोले जल तिप बिलग तरंग नहीं जैसे अगुन अरूप सगुन सु कैसे जलत है बिलक तरंग नहीं जैसे अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा बारी बीच वेदा तो जैसे हम बैठे तो भी हम हैं खड़े हैं तो भी हम हैं हवा चलती तभी भी हवा है और शांत है तभी भी हवा है ऐसे अव्यक्त है तभी भी ब्रह्म है असाव्यक्त है तभी भी ब्रह्म है जिसमें प्रकट हुआ है उसमें तो साक्षात है एक आदमी ने उड़िया बाबा से पूछा कि ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है ज्ञानी ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है कि है। शरीर ब्रह्म है ज्ञानी शरीर रहित ब्रह्म है कि शरीर सहित ब्रह्म है उड़िया बाबा ने कहा के कह अरे महामूर्ख ज्ञानी शरीर शरीर से अलग हो ब्रह्म होगा मरने के बाद ब्रह्म होता है ज्ञानी शरीर से अलग है ये तो जिज्ञासु को विवेक करके सूक्ष्म वृत्ति बनाने के लिए उपदेश दिया जाता है बाकी तो सब जब परमात्मा है कण कण में जरे जरे में ईश्वर है तो जिसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो गया तो उसका शरीर भी ईश्वर के आंदोलन से ईश्वरमय हो गया सशरीर ब्रह्म है शरीर रहित ब्रह्म है नहीं सशरीर ब्रह्म है वो तो लटका करता हुआ ब्रह्म है ज्ञानी चलता खेलता फिरता बोलता सुनता ब्रह्म है बोलता सुनता सुनाता ब्रह्म लटका करता ब्रह्म